डियान फॉसी और पहाड़ी गोरिल्ले, लेखन जेन शॉट चित्रांकन रैल्फ रैमस्टेड हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी लुइजबल कैंटकी उन्नीस सौ ये उचित नहीं है डियान ने सोचा मेरी मित्र मेरी अफ्रीका एक सफारी पर जा रही है परंतु मैं भी वहां जाना चाहती थी डियान फॉसी कैंटकी में अपने छोटे से घर के सामने की सीढ़ी पर खड़ी थी पक्षी गा रहे थे धूप तेज चमक रही थी लेकिन 28 वर्षीय डियान को धूप नहीं लग रही थी उसने अभी अभी अपनी सहेली मेरी से बात की थी और मेरी की खबर ने डियान को खुश नहीं किया था डियान सीढ़ियों से कूदी वो हरे भरे खेतों से बाहर निकलकर तेजी से दौड़ने लगी वो तब तक दौड़ी जब तक उसकी सांस फूलने नहीं लगी फिर वो लंबी घास में गिर पड़ी उसके तीन कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़े उन्होंने डियान के चेहरे और हाथों को तब तक चाटा जब तक वह बैठकर हंसने नहीं लगी डियान को याद आया कि जब वो छोटी बच्ची थी तो वो कितनी अकेली थी उसकी मां और सोतेले पिता ने उसे कोई पालतू जानवर तक नहीं रखने दिया था कम से कम मेरे पास अब पालतू जानवर तो हैं उसने सोचा डियान ने अपने आसपास के कुत्तों की दोस्त निगाहों में झांका वो सच में जानवरों से प्यार करती थी शायद लोगों से ज्यादा यह बहुत बुरा था कि उसकी मित्र मेरी उसके बिना अफ्रीका जा रही थी डियान अफ्रीका के सभी जंगली जानवरों को देखने का अक्सर सपना देखती थी लेकिन अफ्रीका जाने में काफ़ी पैसे खर्च होते डियान ने पैसे बचाने का फैसला किया ताकि वो कुछ सालों में वहां जा सके डियान ने अफ्रीका के बारे में किताबें पढ़ना शुरू की एक किताब में उसने पहाड़ी गोरिल्लों के बारे में पढ़ा अब वहां केवल 300 पर्वतीय गोरिल्ले ही बचे थे वे अफ्रीका में एक छोटे से स्थान पर रहते थे शिकारियों के जालों से वे बुरी तरह आहत हुए थे कभी कभी गोरिले इतनी बुरी तरह घायल हो जाते कि उनकी मृत्यु भी हो जाती थी कभी कभी शिकारी अपने भालों से गोरिल्लों को मार देते थे क्या पर्वतीय गोरिल्ले जल्द ही हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे डियान ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी वो उनके बारे में और जानना चाहती थी जब वो अफ्रीका गई तो उसने पहाड़ी गोरिल्लों को देखने का फैसला किया विरुंगा पर्वत रुआंडा अफ्रीका उन्नीस जैसे ही डियान ने घास का मैदान देखा उसका दिल खुश हो गया अफ्रीका में पहाड़ों पर चढ़ना बहुत कठिन था डियान को लगा जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे उसके पैर थक गए थे और उनमें दर्द हो रहा था लेकिन आखिर में उसे अपना कैम्प बनाने के लिए एक बढ़िया जगह मिल गई डियान ने अपना भारी पैक नीचे रख दिया उसे एक छोटी सी पानी की धारा मिली उसने अपने हाथों और चेहरे पर ठंडे पानी के चीटे मारे कैम्प के चारों ओर उसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे जब वो एक तरफ मुड़ी तो उसने करी पर्वत को देखा जब वो दूसरी ओर मुड़ी तो उसने विशोक पर्वत को देखा फिर उसने दोनों पहाड़ों के नाम एक साथ मिला दिए करीसोक वो उन्हें इसी नाम से बुलाएगी जिन लोगों ने उसका सामान ढोकर ले जाने में मदद की उन्होंने ही कैंप लगाया उन्होंने सोने के लिए तंबू गाड़े उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी की जल्द ही वे खाने के सीलबंद डिब्बे खोल रहे थे फिर खाना पकाने की महक से कैंप भर गया डिया ने गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठ गई वह थकी और भूखी थी लेकिन वो खुश थी करिसोक उसका नया घर था वो वहां पर्वतीय गोरेों का अध्ययन करने आई थी डियान घास के मैदान से दूर स्थित पेड़ों को देखती रही पेड़ों के पत्तों ने एक मोटा पर्दा बनाया था इस वजह से वो वहां रहने वाले पर्वतीय गोरिलों को देख नहीं सकती थी लेकिन वो उनकी तलाश के लिए अब और इंतजार नहीं करेगी वह अगले दिन से अपना काम शुरू करेगी वो गोरिल्लों को जो कुछ करते देखती वह उसे लिखती थी वो उनकी तस्वीरें भी खींचती थी वो उनकी आवाज़ों की टेप रिकॉर्डिंग भी करती थी चूंकि केवल 300 गोरिल्ले ही बचे थे डियान उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करना चाहती थी डियान जंगल की पगडंडी पर चल रही थी वो वहां पहले भी कई बार गोरिल्लों को देखने के लिए आ चुकी थी उसने बड़े ध्यान से गीली पत्तियों पर कदम रखा उसके बड़े जूतों के लिए चुप रहना मुश्किल था लेकिन जूते उसके पैरों को गर्म व सूखा रखते थे बारिश से अपने कपड़ों को बचाने के लिए डियान एक प्लास्टिक का पौचो पहने थी फिर भी उसे ठंड लग रही थी और वो नम थी दूरबीन उसके गले से लटकी हुई थी जेब में उसकी नोटबुक और कलम रखी थी डियान ने एक गिरने की आवाज सुनी उसने चलना बंद कर दिया और एकदम शांत हो गई फिर शोर बंद हो गया अब वह सिर्फ पेड़ों से बारिश टपकने की आवाज सुन पा रही थी डियान इंतजार करती रही वो जानती थी कि वह शोर गुरिल्लों ने ही किया होगा वे खाने की तलाश में पेड़ों के बीच से गुजर रहे होंगे डियान उनके बहुत करीब जाकर उन्हें डराना नहीं चाहती थी अचानक गिरने का शोर फिर से हुआ अब डियान ने अपने बड़े चाकू का इस्तेमाल किया उसने घने पौधों को काटकर बीच में चलने की जगह बनाई वो गोरिल्लों के साथ साथ चलना चाहती थी एक बार जब वे अपना खाना खत्म कर लेते तब गोरिल्ले आगे बढ़ जाते उसने ध्यान से कुछ कदम उठाए वे वहां थे एक बड़े पेड़ के नीचे गोरिलों का एक परिवार खड़ा था वे पत्ते खा रहे थे बारिश में उनके लंबे काले बाल और चमकदार हो गए थे कुछ गोरिलों ने पत्तियों को तोड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर किए कुछ अन्य ने अपने पैरों और हाथों के बल पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया सभी के चेहरे अलग अलग थे हर चेहरे को याद रखने के लिए डियान ने गिल्लों को नाम दिए थे पेड़ के नीचे एक बड़ा नर गोरिल्ला बैठा था वो डियान से बहुत बड़ा था उसका नाम बीथोविन था एफी और मार्चेसा अपने बच्चों के साथ उसके पास ही बैठे थे पास में इकार और पाइपर खेल रहे थे जैसे ही डियान देखने बैठी एक टहनी टूट गई बिथोवेन कूदा उसने डियान को देखा उसके विशाल सिर के बाल खड़े हो गए फिर उसने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया पोका पोका पोक हुट, हुट, हुट।, हुट वो चिल्लाया अन्य गोरिल्ले भी कूदने लगे लेकिन डियान उनसे डरी नहीं उसे पता था कि बिथोवेन केवल उसे डराने की कोशिश कर रहा था धीरे धीरे डियान ने एक पत्ता उठाया और उसे खाने का नाटक किया बिथोवेन उसे देखता रहा कुछ देर बाद वो फिर से खाने लगा जल्दी सभी गोरिल्ले पत्तियां खा रहे थे डियान समझ गई थी कि वो जानवर आमतौर पर शर्मीले और शांत स्वभाव के होते थे गोरिल्ले लोगों पर तब तक हमला नहीं करते हैं जब तक उन्हें कोई धमकी नहीं देता है गोरिल्लों के परिवार समूहों में रहते हैं वे पत्ते खाते हैं जानवरों या लोगों को नहीं डियान ने अपनी नोटबुक और कलम अपनी जेब से निकाली उसने वो सब कुछ लिखा जो उसने गुरिल्लों को करते हुए देखा था उस रात डियान बहुत देर तक जागी रही उसकी छोटी सी झोपड़ी के अंदर लालटेन ने अंधेरी रात में चमक पैदा की थी डियान के पास कोई बिजली की रोशनी बाथरूम या टेलीविजन नहीं था वो उन चीजों को नहीं चाहती थी उसके गीले कपड़े एक छोटे से तेल के हीटर पर लटके थे उसका कुत्ता सिंडी उसके पैरों के पास लेटा हुआ था उसका पालतू बंदर किमा उसके टाइपराइटर के पास टेबल पर बैठा था टैप टैप टैप टैप टैप तै डियान ने जंगल में जो कुछ भी लिखा था उसने वो सब कुछ टाइप कर डाला ये काम उसके अपने पूरे जीवन में अब तक का सबसे कठिन काम था उसके हाथ और चेहरे पर खरौचे आई थीं, उसके पैर की मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, उसका टखना एक बेल से खिंच गया था और दर्द कर रहा था लेकिन डियान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा वो करीशोक में खुश थी एक दिन डियान एक पेड़ के पीछे खड़ी थी अपनी दूरबीन से वो एक गुरिले परिवार को देख रही थी एक जवान गोरिल्ला पत्तों के बीच खेल रहा था इस युवा गोरिल्ले के बीच वाली अंगुली मुड़ी हुई थी शायद वो कभी टूट गई होगी डियान ने उसका नाम डिजिट रखा तभी एक बड़े नर गोरिल्ला ने डियान को देखा हूट हूट वो चिल्लाया फिर सभी गोरिल्ले जल्दी से वहां से भाग गए उसके बाद जब भी डियान जंगल में जाती वो डिजिट की तलाश करती वो अक्सर उसे अकेले खेलते हुए देखती थी उस परिवार में डिजिट की उम्र का कोई और गोरेला नहीं था जल्द ही डिजिट ने भी डियान को देखना शुरू कर दिया ऐसा लग रहा था कि वह डियान की यात्राओं का आनंद ले रहा था एक दिन डियान अपने साथ एक आईना ले गई उसने आईने को जंगल में एक ऐसी जगह रखा जहां डिजिट उसे ढूंढ लेता फिर आगे क्या होता है वह देखने के लिए छिप गई डिजिट ने दर्पण देखा वो लेट गया और अपने आप को आईने में देखा उसने अपने होठों को एक साथ दबाया फिर उसने अपना सिर अगल बगल घुमाया वो क्या सोच रहा होगा डियान ने सोचा जैसे जैसे डिजिट बड़ा होता गया उसकी डियान में दिलचस्पी कम होती गई डिजिट अपने परिवार का नेता बन गया लेकिन वो अभी भी डियान के लिए बहुत खास था रुआंडा एक छोटा सा देश था जिसमें बहुत सारे लोग थे और बहुत कम भोजन था जब लोग भूखे होते थे तब शिकारी जंगलों में जानवरों को मार डालते थे वैसे शिकारियों को जंगल में गोरेलों का शिकार करने की अनुमति नहीं थी लेकिन कभी कभी वे गोरेलों का शिकार भी करते थे एक दिन डियान के लिए काम करने वाले लोगों ने उसे बताया कि शिकारी वहीं पास में ही थे डियान को डर था कि कहीं वो गोरिल्लों को चोट न पहुंचाए डियान डिजिट और उसके परिवार की तलाश करने लगी अगले दिन डियान और उसके आदमियों को डिजिट मिला डिजिट ने अपने परिवार को शिकारियों से बचाने की कोशिश की थी पर उसमें डिजिट मारा गया था डियान बहुत देर तक रोती रही वो डिजिट को दस साल से जानती थी डिजिट उसका दोस्त था लोगों ने डिजिट को करीशोक में दफनाने में डियान की मदद की डियान उदास थी लेकिन वो गुस्से में भी थी जंगल में गोरिल्लों की रक्षा की जानी चाहिए थी किसी शिकारी को जंगल में अंदर घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए लेकिन शिकारियों को बाहर रखने के लिए वहां पर पर्याप्त संख्या में गार्ड नहीं थे मुझे खुद ही कुछ करना होगा डियान ने सोचा वो गोरिलों की मदद के लिए लोगों से पैसे मांगेगी उन पैसे का इस्तेमाल वो अधिक गार्डों के भुगतान के लिए करेगी डियान ने अपनी योजना का नाम डिजिट फंड रखा डिजिट के चित्र टेलीविजन पर दिखाए गए न्यूज कास्टर ने डिजिट की कहानी सुनाई कुछ लोगों ने गुरो की मदद के लिए पैसे भी भेजे लेकिन कम पैसे उतने गार्ड रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे और फिर और अधिक शिकारी जंगल में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में गुरेलों के बारे में लिखा फिर उन्होंने गोरेलाज इन दिस्ट नाम की किताब लिखी डी कि हर कोई गोरेलो के बारे में जाने एक बार जब गोरेलो की समस्याओं के बारे में जानेंगे तो फिर वो उन्हें बचाने में भी मदद करेंगे डियान इसके बारे में निश्चित थी डियान ने पूरी दुनिया की यात्रा की उसने लोगों को शिकारियों के बारे में बताया यदि हत्याएं जल्दी नहीं रुकी तो कोई भी पहाड़ी गोरेला जिंदा नहीं बचेगा डियान ने पक्का मन बना लिया था कि रुआंडा के पहाड़ी गोरेल्लों को हमेशा जिंदा रहना ही चाहिए लोगों ने डियान की बात सुनी लोग उसकी मदद करना चाहते थे जब डियान वापस करी गई तो कॉलेज के छात्र उसकी मदद के लिए आए उन्होंने गोरेल्लों का भी अध्ययन किया शिकारियों को पार्क से बाहर रखने के लिए डियान ने रुआंडा के लोगों को ट्रेनिंग दी उन्होंने शिकारियों के जाल ढूंढे और उन्हें तोड़ डाला दुनिया भर में लोग डियान की किताब पढ़ रहे थे रुआंडा के लोगों को भी अब अपने गोरेल्लों पर गर्व हो रहा था 18 साल तक डियान फौसी ने पर्वतीय गोरेों को बचाने का काम किया था उसे विश्वास था कि आखिर में गोरेों को जीवित रहने का मौका मिलेगा अंत के शब्द डियान फॉसी ने उन्नीस तक पर्वतीय गोरेलो के साथ अपना काम जारी रखा फिर दिसंबर के अंत में डियान फोसी को मार डाला गया वो तिरपन साल की थीं। कुछ लोग सोचते हैं कि गोरेलो का शिकार करने आए किसी शिकारी ने उन्हें मार डाला लेकिन उनके कातिल का कभी पता नहीं चला तीन दिन बाद डॉन को उनके दोस्त डिजिट की कब्र के पास करीशोक में ही दफना दिया गया करीशोक में अपने अठारह वर्षों के दौरान डियान ने पर्वतीय गोरेलों के बारे में जितना अधिक सीखा गोरिल्लों के बारे में पहले उतना कोई भी नहीं जानता था और डियान ने जो भी सीखा उसे उसने लोगों के साथ साझा किया उनकी किताब ग मिस्ट को हजारों लोगों ने पढ़ा वैज्ञानिक अभी भी करिसोप में गोरिल्लों का अध्ययन करते हैं गार्ड शिकारियों को गोरिल्लों के जंगल से दूर रखते हैं गुरिल्लों को देखने के लिए कई देशों के लोग रुआंडा के जंगल में जाते हैं और दुनिया भर के लोग ये भी जानते हैं कि डियान फौसी के बिना पर्वतीय गुरिले हमेशा के लिए लुप्त हो गए होते महत्वपूर्ण तिथियां उन्नीस सौ जनवरी को डियान का जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ 1935 सौ डियान के माता पिता का तलाक हो गया उन्नीस सौ डियान की मां ने दोबारा शादी की उन्नीस सौ डियान ने कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और केंटकी में नौकरी की उन्नीस सौ डियान पहली बार अफ्रीका गई और वैज्ञानिक डॉक्टर लुई लीकी से मिली जो आदिम मानव के अवशेषों के विशेषज्ञ थे उन्नीस सौ डियान पर्वतीय गोरिल्लों का अध्ययन शुरू करने के लिए अफ्रीका लौटी उन्नीस सौ डियान ने रवांडा में करिसोक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की 1974 सौ डियान ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की उन्नीस सौ डियान की किताब गोरिल्लाज इन द मिस्ट प्रकाशित हुई 1985 सौ पिचासी डियान की करिसोक में किसी ने हत्या कर दी